पंचम महावाक्य विवेक प्रकरण पांचवा प्रकरण है महावाक्य विवेक नाम का प्रकरण वेदांत में चार महावाक्य हैं उन चारों महावाक्यों को लेकर यह चर्चा करना चाहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म अहम् ब्रह्मास्मि स्मी तत्वसी अयम महात्मा ब्रह्म इन महावाक्यों का विवेक पंच विवेक पांचवा है ये पहला तो प्रत्यक विवेक प्रकरण विवेक प्रकरण दूसरा विवेक प्रकरण तीसरा पंचकोशवेग प्रकरण चौथा जीव विवेक प्रकरण ये दैत विवेक बोल दिया जीव द्वैत विवेक प्रकरण और महावाक्य विवेक प्रकरण आरंभ होता है श्री भारती मुनीश्वर महावाक्य विवेक पूर्वे व्याख्या श्री भारती विद्यारण्य मुनि नामक दो महान मुनीश्वरों को नमस्कार करके महावाक्य विवेक नाम किस ग्रंथ का संक्षेपण में व्याख्या करूंगा ऐसा प्रमकृष्ण जी कहें मोक्षोर मोक्ष साधन सात्मक अवगति सिद्धे प्रसिद्धा चतर्ण महावाक्याम निरूपयन परमक्रपालचार्य आदौ्यकते ऐतरी आएरन... आगते प्रज्ञान ब्रह्म महावाक्य प्रज्ञानश्शे मु अपने मोक्ष जीव का ब्रह्मक्युअ सिद्धि में उपयोगी जो प्रसिद्ध चार महावाक्य हैं, उन वाक्यों का अर्थ निरूपण, निरूपण करते करने की करते हुए परम ग्रहाल व आचार्य सबसे सब पहले ऐतरेय आरण में जो आया हुआ प्रज्ञानं ब्रह्मा ऐत्र उपनिषद में है और आत्मबोधो उपनिषद उपनिश, उपनिश, में भी उपनिषद में भी लिखा हुआ ये बाकी से तो वाक्य ही हैं बाकी तो सारे होते हैं इन मुक्ति के साक्षात साधन कौन है यही है, है। तो प्रज्ञानम ब्रह्म महावाक्य तो प्रज्ञान शब्द वाह तो प्रज्ञान ब्रह्म इस बात महावाक्य विमान जो प्रज्ञान शब्द है उसका अर्थ बता एक सामान्य वाक्य इसमें भी हम वाक्य पे भेद करेंगे तीन चार बात एक एक में समझना पड़ता है किस किस प्रकार से कहा गया है कौन से वाक्य में हर एक वाक्य का चार बात को समझ लो सबसे सब पहला वा वाक्य किस वेद का वाक्य किस वेद का जैसे देखिए अभी चार वाक्य है आपका प्रज्ञान ब्रह्म है ना पहला वाला ये ले रहे हैं यह है कर लेंगे आप अहम ब्रह्मास्मुर्वेद तो का वेद का विक्रम ही है ना बनता है इसीलिए ले रहे और तत्वसी अयम आत्मा ब्रह्मा यह आपका अथर्नमें पहला वाला वाक्य सामान्य है अंत वाला भी सामान्य ये उपदेशात्मक है तीसरा वाला और दूसरा वाला जो चीज होता है आत्मा कारण भी समझा प्रज्ञान ब्रह्म क्या होगा हो जाएगा ब्रह्मा ब्रह्मा अस्मि अस्थि प्रयोगगा अस्मी क्या हो रहा है यहां उत्तम पुरुष प्रयोग हो गया यहाँ क्या प्रयोग हो रहा है उत्तम पुरुष यह है प्रथम पुरुष पहले वाले में क्या है प्रथम पुरुष प्रयोग हुआ अस्थि दूसरे में अश्मी उत्तम पुरुष का प्रयोग हो रहा है तीसरे में असी मध्यम पुरुष का प्रयोग हो रहा है और अंत वाले में अयम आत्मा ब्रह्म अस्ति वो लोग है इसे यहां पर भी प्रथम पुरुष का प्रयोग हो रहा है क्रिया पद बोले करके बता रहे हैं, अस्ति क्या है प्रथम पुरुष है अश्वी उत्तम पुरुष है असी मध्यम पुरुष है और अयम आत्मा ब्रह्म भी अस्थि का त्यार होगा तो प्रथम पुरुष थम पुरुष प्रयोग से जनरल वाक्य हो गया किसी के लिए लागू हो रहा है ना वो किसी के लिए भी लागू हो सकता है और ये अश्वी कंश खुद के लिए लागू होगा हो हमेशा और अश्वी कंध से अगला जो सामने बैठा है जिसको शिष्य उपदेश दे रहा हूं उसके लिए लागू होगा इसे दो विशेष वाक्य हो, हो, हो तो गया ये दो तो सामान्य पहला और चौथा सामान्य हो गया दूसरा और तीसरा विशेष हो क्या विशेषता है वो भी बता रहे हैं ये कैसा है ये स्वानुभूति परात्मक वाक्य और ये उपदेश आपकी विशेषता और कथन कैसे हुआ सभी में प्रकार से कथन भी कर रहे हैं इसको पहले वाले को चैतन्य कथन कर रहे हैं चैतन्य चैतन्य दृष्टिया सबको ब्रह्म कहा जा रहा है दूसरे में स्वस्वरूप दृष्टिया स्वस्व स्वरूप कथन किया जा रहा स्वस्वरूपेणा तीसरे में अभ्य कथन करना और अंत में अधिष्ठान अधिष्ठान कथन किया गया चार बातें वेद जानना है, पुरुष भेद के कारण से सामान्य और विशेष वाक्यों के स्वरूप समझना है और किससे किस प्रकार से कथन किया होगा ये चार समझ में आ जाता है तो फिर आगे समझिए सब कुछ आसान नेेक्षतोतीदिघ्र व्याक स्वादस्वादु विजाति तत्ज्ञ ये शुणोती ये जिघ्रकु विजाती ये अस्वादु ये सब जोड़ेगा इदम भी सब्जी जोड़ेगा ये न इदम ईदम जिग्रती न इदम व्याकरोती, ऐसे ईदम व्या करोड़ जिसके द्वारा आप इन सारे चीजें व्यवहार को कर रहे हैं वह क्या है ज्ञान शक्ति, कहा जिसके द्वारा देख रहा जिसके द्वारा सुन रहा जिसके द्वारा सूंघ रहा जिसके द्वारा मैं बोल रहा हूं जिसके द्वारा स्वाद और अस्वाद और रस का आस्वादन कर रहा हूँ वह ब्रह्म कौन है इंद्रिया नहीं लेना चैतन्य लेना अंत करण आवचन्य को तक जाना पड़ेगा कार्य व्यक्ति का चक्ष द्वारा चैतन्य चैतन्य चुर्द्वारा निर्गत अंतकरण मृत्यु चैतन्य व्यक्ति नमे चैतन की चेतन जो कि चक्षु के द्वारा निर्गत बाहर निकला हुआ अंतकरणा का अंतरना आत्मिका वृत्ति चेतन वह चैतन्य के द्वारा ही हम वास्तव सब जान रहे हैं या तो इंद्रिया रहते भी हम कुछ नहीं जानते मन भी है कोई फायदा नहीं आंख खुला है मन कहीं सोच रहा है पिछले मालूम ठीक है नही सामने को दिखाई देगा तो क्या अन्य मनो अभुम तीसरे कहते कि देखो जिस चैतन्य के द्वारा वास्तव में हम लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, सुन रहे हैं हैं वह चैतन्य ही ब्रह्म जिस चक्ष द्वारा निर्गत अंत चैतन्य के द्वारा इदम् मैने दर्शन योग्यम रूपाधिकम ईक्ष पश्यती पुरुष तथा इसी प्रकार से यह न चैतन्य स्रोत्र द्वारा निर्गत अंतकरण वृत्ति के निसोत द्वारा निकला हुआ चैतन्य के द्वारा हम शब्द को सुन रहे हैं वह चैतन्य आत्मा है ब्रह्म है ये शब्द जातम इदम से कहना शब्द जातम श्रणोती इंद्रिय के हिसाब से इदम से रूप और अब इदम से शब्द तथे घरण द्वारा निर्गत अंतरण वृत्ति गंध जातम जिग्री घ्रा निकला अंतरण चैतन्य द्वारा जिस चैतन्य द्वारा यह इधम शब्दवाच्य गंध समूह को, को ग्रहण करता हूं वह चैतन्य ही प्रज्ञा शब्दवाच्य है ये ना वाघ इंद्रवच्छिन्न व्या करो इसी प्रकार से वाघ इंद्रिय से अवच्छिन्न जो चैतन्य द्वारा हम व्याकर व्याहरती सब को उच्चारण कर रहा हूं बोल रहा हूं और इसी प्रकार से निसकृत उपाधिक द्वार द्वारा स्वादु और हम जान पा रहे वह चैतन्य अनुक्त तो समुचार शब्द तो इच्छा शब्द है ना व्या करो इसे क्या लेना अन्य सारे इंद्रियों को भी गिन लेना जो नहीं गिना है व्या को केवल चक्षुगिना श्रोत्र भ्राण वाक और रसिन पांच लिया और ग्यारह को छे को नहीं लिया तो को भी अच्छा तत्व इंद्रियों के द्वारा जो जो कार्य संपन्न हो रहा है उन इंद्रिया इंद्रियोपाधि जो चैतन्य है वह चैतन्य ही प्रज्ञान शोधवाच्य तथा चुक्तानुक्त ही सकल इंद्रियलिए उक्त और अनुक्त के द्वारा वृत्ति कार्यों के लिए भिन्न गोलकों के द्वारा इंद्रिया काम करती है कौन रहे वाकई में अंत कण की वृत्ति इसलिए है अंत कण की वृत्ति सकल इंद्रियों के द्वारा अंतगन वृत्ति क्या हुआ अनेक भेों को प्राप्त करके भे उपलक्षित चेतन ताज वृत्ति अनेक प्रकार वृत् उपलक्षित जो चैतन्य है तदेव अत्र प्रज्ञान उसी को इस महावाक्य विद्यमान प्रज्ञान शब्द के द्वारा कहा वो चैतन्य जिस चैतन्य आप क्या कर रहे हैं ग्रंथ बताएंगे वो चेतन कौन है वो आप अज्ञानवश आप सोच रहे हैं मैं चैतन्य के द्वारा देख रहा हूँ अरे आपके अलावा है कौन चैतन्य आप ही वो चैतन्य है वास्तव में शुरू में ऐसा लगता है मेरे अंदर चेतनता है उस चेतनता के द्वारा मैं इन इंद्रियों के माध्यम से देख रहा हूं मेरे अंदर चेतन शक्ति शक्ति ऐसा अपने मान अपने स्वरूप में नहीं मान रहा है ना सुर में क्या होता है अज्ञानी अपने स्वरूप ही चैतन्य शक्ति है चैतन्य स्वरूप ऐसे है। है नहीं मानता पर एक कदम मेरे अंदर चैतन्य शक्ति है निरी विध्यात्मिक शक्ति है ये आपस में व्यवहार कर रहे हैं मेरे करके इत्यादि है सर्वाणी वैतानी प्रज्ञा नामयानी ईश्वर से पांचवें है खंड का दूसरे मंत्र में विस्तार रूप में कहा इस तरह से पहला और दूसरा दोनों मंत्र का मिलकर के संपूर्ण कार्य तो यहाँ एक श्लोक में संक्षेप में बोल दिया गया अवांतरवाक्य संदर्भ से इसका मतलब सर्व बण सर्व बहिकरणों के द्वारा जो अंतकरण की वृत्तियां निकल रही सही सभी बाह्यकरणों की तरह क्या हो रहा है अंतरण वृत्तिया बाहर जा रही भारत अंत करण विद्यम जो आभाष अंतरणा अंतरणा वृत्ति में जो पड़ा हुआ आभास चैतन्य आभास वृत्ति जो साक्षित्व से उपलक्षित चैतन्य को लेना आभास उस आभास कौन का आभागा चैतन्यक्षी ना होते ये सब हो रहा है करे कौन जानेगा सारी प्रे आप है ना अलग जैसे ऐसा हो रहा है मन से से कंशी निकल रही है वह तो चक्षु से बाहर गई घट आकार को प्राप्त कर गई वहां से उसके रूप आदि वो ग्रहण कर रहे हैं ये सब सबको जानने वाला कौन है साक्षित उपलक्षित चैतन्य ना वही आप प्रज्ञान शब्द से ग्रहण कर लेना। एवं प्रज्ञान शब्द से ब्रह्म शब्द सप्तम और वह प्रज्ञान कौन है अर्थत तो तो आप ही ब्रह्म हो गए हम प्रज्ञाने साक्षी कौन है हम साक्षी कौन है मैं वही हो साक्षी सुप्रसित चैतन श्रम हो गया और मैं प्रज्ञा और वही ब्रह्म है तो सबसे लेना चतुर्मुखेन्द्र देवेश मनुष्याश्ववादिशो चैतन्य में ब्रमात प्रज्ञान ब्रह्म मई अति चतुर्मुख ब्रह्म से लेकर इंद्र आदि सकल देवताओं से ले, कर, से ले इसी प्रकार से मनुष्य घोड़ा गाय पर्यत सभी के क्या है? एकम शरीरों में व्याप्त चैतन्य चैतन्य में कोई भेद नहीं है शरीर में वेद है स्वर्ग सामर्थ्य में वेद है स्वर्ग इंद्रियों में वेद है कर्म साधा इनमें व्याप्त जो चैतन्य है एक ही है यानी जैसे आप कपड़े के दुकान में चले जाओ क्या करे जाओ दसों का देखते रह जाओ क्या जा लेना क्या नहीं लेना है क्या सब? है चाह अलग सारे धागे के है रंग तो बिरंग बना रखा है यहाँ काला कर पिला कर दिया कहीं कुछ कहीं कुछ करके बना दिया अब उससे रहते हैं और कहेगा इसका जो पचास रुपया रेट का अस्सी रुपया रेट अरे कहा भी सूत का धागा दबो रंग रंग के लिए रेट दे रहा है और आदि बेवकूफ बन के खरीद लेता है हाई रेट में खरीदता है है क्या कुछ नहीं ये डिजाइन बना दिया डिजाइन क्या बना तो प्रिंटिंग होता है डिजाइन पिजाइन को तो होता नहीं है सब प्रिंटेड है ना प्रिंटेड सैरीज प्रिंटेड सर्टी सब प्रिंटेड बुनाई वाला अलग अलग रंग के धागो को बुनाई कहाँ कर रहे हैं आजकल नहीं बुनाएंगे करने वाल बहुत कम होते हैं, बहुत कम है। आज वैसा प्रिंटिंग सिस्टम हो गया प्रिंटेड सब प्रिंटेड प्रिंटेड प्रिंटेड। सब प्रिंटेडीडो रंग रंग में कोई अंतर तो पड़ता नहीं प्रिंटिंग में सांचा बदल देंगे हो गया काम कर का रहा है टेक्निकल साफ सुथका है कहीं भी फर्क जैसा चैतन्य है फिर उपाधि के साथ फर्क पड़ जाता है कंपनी के नाम से बदल जाते हैं एक कंपनी वो कंपनी चीज वही है नाम बदल दिया हो गया ना अपने ठप्पा मारो रे खाई हो गया क्या फर्क ये सर आपके आम को चकाचौंध करने वाले ड्रामा है दो छह महीने आपके भागी का बात है, है। नया कपड़ा पहन के निकलो अब एक्सीडेंट हो गया सारा फट गया तो क्या कर लो अरे ऐसे साब के साथ ऐसे होता है आपात का अशर के बच्चों के पैंट शर्ट कहीं फटते नहीं क्यों कर काम करते हैं नहीं ऐसे घुसते फिरते हैं नहीं अब यहाँ के बच्चे कहीं पर लड़ जाते हैं दो दिन के लिए फट जाता अरे कर्म फल भोग ऐसा हो कुछ नहीं ये सब प्रार्थम होता है एकदम बहाना बना देते कपड़े की क्वालिटी में डाल देते हैं ऐसा कपड़ा है दस साल चलेगा यह ऐसा कपड़ा इतना साल चलेगा गारंटी देते हैं ये सब जानती का मामला है आज छोड़ने के लिए प्रक्रिया अपनाने के लिए ऐसा बोरी पहन लो नाई फटेगा ही नहीं तो <laughs> नहीं होगा एक महात्मा है वो खुश क्रिकेट का पहनता है सब ताट का पहनाता है पता तो है वो गुरु है सब ताट के पहनते चढ़े कारण घुम रहे हैं तो करोड़पति है वो टाट का पैंट शर्ट पहन रखा देखा है ना दूरदर्शी पार्टी बनाओ बनाया पॉलिटिकल पार्टी बनाया इलेक्शन भी लड़ते हो वो लोग और सारे उसके भगत चेढ़े जब भी भी लगता है ना हजारों की संख्या में आते हैं और टिप टॉप रहते पहनना नहीं कोई सब ताट का कपड़ा पहने कभी बड़े हंसी आती थी देखो कैसे हो रहा दुनिया और आप करें टाट पहन नहीं चलते टाट का पहनो झलज खत्म है कई महीने चलेंगे हटेंगे ही नहीं जलेगा भी नहीं इतना आसानी से बाकी तो आगे लग जाते फट सेकंड बार में सा ऐसे कपड़े पहनेंगे क्या फायदा टाट के साड़ी बनाओ टाट के पैंट शर्ट बनाओ टाट की धोती कुर्ता टाट के सपना पहनो झलझ खत्म है ब्रह्म शब्दार्थ कहते हैं महाकर्मुख इत्यादि तो एक ही वही ब्रह्म अतः इसीलिए कौन है ब्रह्म ब्रह्मी उपाधियों में चैतन्य के ही स... क्या रहा है? इंद्रियों के द्वारा चैतन्य ही अनुभव कर रहा है ना सारा साक्षण कौन है जान वृत्ति में उपयुक्त चैतन्य वही प्रज्ञान है वह प्रज्ञान ही ब्रह्म है जो चेतन सर्वत्र व्यापक है जिसलिए ऐसा है इसलिए मई अभी मुझ में भी जो चैतन्य है वो प्रज्ञा है, जो मैं हूँ वो ब्रह्म उत्तम देवादिशु मध्यमेश मनुष्यु आध्यु अश्वगवादिषु दीर्घारिषु आकाशु आकाशादी भूतेश जगजन्मादेतभूत तो ये एक चित्र अस्ती त्रथ उत्तम जो योनिया देवतादियों में विद्यमान जो चैतन्य है मध्यम योनि जो मनुष्य में विद्यमान जो चैतन्य है अधम योनि जो गाय गढ़ा गधा, घोड़ा इत्यादि इत्यादियों विद्यमान जो सकल देहधारियों में कहने के सीधे सीधे कह दिया अंत में सकल देहधारियों में विद्यमान जो चैतन्य है इतना ही नहीं आकाश आदि सकल भूतों का उपहित जो चैतन्य है वह चैतन्य भी जगत जन्माद्य कारणी भूता जो चैतन्य है वह एक चैतन्य है वही ब्रह्म अने इसके द्वारा पांचवी खंड का तीसरे मंत्र के व्याख्या हो गया समझो ये ब्रह्म ऐस इंद्रद कहा गया प्रज्ञा प्रतिष्ठा आत्मोदो परिषद इत्यंत से अवांतर वाक्य से संक्षिप्त दर्शता इस वाक्य का भी अर्थ संक्षिप्त दर्शा दिया इधम इतम पदार्थ विदाय इस दोनों पदों का अर्थ कथन करके उनका उनकी ऐक्यता कथम करते हैं वाक्या यहाँ सर्वत्र है, सभी में जो चेतन्य है, वो ब्रह्म है। इसलिए मुझे में भी अनुभव हो रहा है जो चैतन्यता जो प्रज्ञान है वह भी ब्रह्म प्रज्ञान तो विशेषा क्योंकि प्रज्ञानित है इसलिए मैं ब्रह्म हूँ ये सिद्ध हो गया रिश्ता का महावाक्य निरूप्या ऋग्वेदीय शाखाओं में विद्यमान महावाक्यर्थ का निरूपण कर गए यजुषाखा सुमध्यजुषाखाओं में भी विशेष रूप में कौन सा ब्रदारण्य को अहम् ब्रह्मास्म महावाक्य से अर्थ अहम् शब्द से बाह अहम् ब्रह्मास्म महावाक्य के अर्थ का आविष्कार करने के लिए अहम शब्द का अर्थ को पहले बताए के वाक्यर्थ कैसे ज्ञान होता है पदार्थ बुद्धवा वाक्यर्थ रचना प्रत्येक पद का अर्थ को जब तक नहीं जानोगे तो वाक्य का अर्थ को आप नहीं जान पाएंगे प्रत्येक पद कौन है यार अहम ब्रह्म असी तीन पद है अहम पद का अर्थ पहले बताएंगे फिर ब्रह्म पद का फिर असी पद का पहले वैसे किया थे प्रज्ञान शब्द अर्थ बताया फिर ब्रह्म शब्द अर्थ बताया गया और जिसने प्रज्ञान ब्रह्म है मुझ में विद्यमान दिया मैं जो प्रज्ञान हूँ मैं भी इसने ब्रमहीन हूँ ये साबित कर दिया यहाँ पर भी तीनों पदों का अर्थ अलग वाक्य अर्थ बताएंगे परिपूर्ण परमात्मा अस्मिन् स्वीन दे बुद्धि साक्षतया स्थित ईर्यते परिपूर्ण परमात्मा अस्मिन् मायाकल्पिते जगति इस मायाकल्पित जगत में जो विद्याधिकारी जो इस मायाकल्पित जगत में दो ही चीज है एक विद्यावान ईश्वर है और दूसरा विद्या का अधिकारी जीव है दो ये। एक तो ईश्वर है वो विद्या का अधिकारी है क्या वो तो विद्या का ताता है वो वो तो विद्यावान है वो सर्व विद्यावान है वो और दूसरा हम लोग हैं जो विद्या के अधिकारी है, जीव है इसे कहते हैं विद्याधिकारी कहसी जीव लेना वो कैसा है वो जीव इस जगत के अंदर कल्पित शरीर में विद्यमान जो विद्या है वह परिपूर्ण परमात्मा तो बहुवती व परिपूर्ण है और परम आत्मा कैसा है शरीर के अंदर साक्षित्व बुद्धि का साक्षी के रूप में स्थित स्फुरित होता हुआ अहम इत रिजे स्फूरित हो तो भूज चैतन्य तत्व है उसी को अहम सबसे लेना इस अहंकार को नहीं लेना शर्रादी को अहम शब्द से नहीं लेना किन्तु उस चैतन्य को लेना है अहम शब्द जो कि कैसा है बुद्धि का बुद्धिपेण स्पुर बुद्धि का भी साक्षीपेण स्वे साक्षत स्था परिपूर्ण स्वभात स्वभाव पर अर्थात देश काल अपरिच्छिन्न। परिपूर्ण में अपूर्ण नहीं है हम जीव अपना क्या मानते हैं अपूर्ण है अज्ञानी है अशक्तिमान है, है नहीं? इच्छा विघात हो रहा है को पाते हैं इन वास्तव में आप क्या हैं कहते हैं कि आप स्वभावतः देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित हैं अतव परिपूर्ण है। परिपूर्ण का मतलब आप साक्षात परमात्मा है परमात्मा हाँ बिल्कुल आप ही भगवान हैं आप दूसरों को भगवान कहते हो महाराज आप गुरुजी हैं आप भगवान है अरे भाई खुद भगवान हो दूसरे को भगवान कहते हो खुद को आप भगवान समझते हो ऐसे नहीं समझ खुद भगवान है आप खुद ब्रह्म है आप भी कोई दूसरा भगवान नहीं है आप भी कोई दूसरा गुरु नहीं है आप ही गुरु है गुरु ही आप आते बंधु आते बोला भगवान ने किता देखो अश्विन मायाकल्पित जगती अश्विन कर दिया माया जगति मायाकल्पित माया कल्पित जगत में कौन है ईश्वर सर या किसके उपदेश हुआ है जीव के लिए जीव कौन है विद्याधिकारी अगर समाज साधन संपन्न साधन चतुर्थ से संपन्न जो ब्रह्म विद्या अधिकारी हुई विद्या संपादन योग्य विद्या संपादन करने योग्य अस्मि श्रवणाद अनुष्ठान अवधि शरीर से क्या लेना ऐसा शरीर जिसमें रहकर आप श्रवण मरण मण्ञ्यास कर पाते हैं एज शरीर में देहे मनुष्याद शरीर है। इसलिए पशु नहीं लेना वहां पर वो श्रवण मण विध्यासन नहीं कर सकता इसलिए मनुष्य शरीर है बुद्धि उपलक्षित सुख शरीर बुद्धि का साक्षी का मतलब क्या बुद्धि से संपूर्ण ले सूक्ष्मा संपूर्ण उसका जो साक्षी रूप अविकारित्वारी अवस्था प्रकाश मानव ऐसा रहकर जब प्रकाशित हो रहा है वह तत्व वह चैतन्य तत्व ही अहम अहम शर्द के द्वारा लक्षण या अहम पदेन उच्च लक्षण के द्वारा अहम पद से परामर्शस््रवाम्यधर्ण्रह्मशब कैसा है ब्रह्मशबोध्यस्तु वस्व अंतर क्या कर रहा है? परिपूर्ण है और ये कहना है, क्योंकि आप क्या मैं कालतः वसुत परिच्छि तीन प्रकार से अपने आप को आप परिचन्न मान रहे हैं। अब परिक है? नहीं, नहीं आप तीनों प्रकार से अपरिचिन्न है इसलिए परिपूर्ण बोला और यह क्या ईश्वर कभी समझा अपने आपको परिचिन हो ईश्वर कभी समझता नहीं अपने आपको किसी भी चीज से परिचिण हो करके अत कैसा है वो स्वदापूर्ण है परात्मा वो भी परात्मा है आप भी परात्मा। आत्मा है भी क्या बोला परिपूर्ण है परात्मा। आत्मा स्वधा पूर्ण है परात्मा। दोनों ही एक स्वरूप वाले हैं इसका मतलब स्वरूप है नहीं ब्रह्म, ब्रह्म शब्दे न वर्णित वही इस ब्रह्म शब्द के द्वारा वर्णन किया गया और आ, ब्रह्मा अश्मी। अश्मी क्या बोल रहा है अस्मि अस्मि के यह शब्द उस जीव और ब्रह्म का ऐक्यता का परामर्श है तेन ब्रह्म भवान्य हम इसलिए निश्चित रूप मैं अवश्य ही ब्रह्म ही हूं स्व परिपूर्ण स्वभाव देश कालाद्य स्वतः परिपूर्ण दोनों को एक प्रदेश जीव के लिए टिप्पण करामर्श क्रिय थे इसके द्वारा जीव और ब्रह्म की ऐक्यता को संभा समझाया जा रहा है टिप्पण देश कालाद्यनवच्चिन्ह पूर्वोक्त जो पहले जैसे कहा गया वैसे ईश्वर भी ब्रह्म भी क्या है देश कालादि से अपरिच्छिन्न है परमात्मा अत्र अशन महावाक्य ब्रह्म शब्द लक्षण तो इस महावाक्य में ब्रह्म शब्द तो के द्वारा ब्रह्म पद के द्वारा वर्णित कैसे वर्णित है लक्षणा से वर्णित ते है क्योंकि बातचीत तो है नहीं वास्तव में आपका जो स्वरूप है वह किसी भी शब्द के द्वारा उसका वर्णन जब करो लक्षण एक अश्मीति पद द्वय विद्वाश्परा पद्दय लद्निक जीवब्रमणु ऐक्यं परामृश है जीवब्रम की ऐक्यपरामर्श फल तेनाली भवामी मैं ब्रह्म अवश्य हूँ प्रकाशनाय तत्म छिषद विद्यमान तत्वी इस वाक्य अर्थ का प्रकाशन करने के लिए बोध कराने के लिए सबसे पहले बात कौन से है शब्द तत् दूसरा नंबर में तम तीसरे में अस पहले इसलिए तत्पद आने से तत्पद के लक्षण को बताने जा रहे हैं एकमेवाद्वित सन नाम रूप में सृष्टि एकमेव अद्वितीय सत्ता सृष्टि है पुरा सृष्टि से पहले नामरूप रूप से रहित सक्ष वाच्य एक तत्व जिसे कहा गया था पूरा सृष्टि के पहला जो था अधिक सृष्टि के बाद अब भी वैसे ही है कैसा तो, अर्थात एक में जो ऐसा है उसी को कहा जो सृष्टि के पहले जिसको नाम रूप रहित एक सक्ष से कहा गया था उसी को इस वाक्य में तक जा रहा है और कब कहा जा रहा है ये बात अभुना सृष्टि के उत्तर काल शरीराज उत्पाद इसे विशिष्ट होने के बावजूद हुई थी अब भी वो कैसा लेकिन एक में है नाम रूप से रहित ही है सत्य है इसलिए वो तछ सदैव स्वेदे मगरासी एक दिक्य सृष्टि के द्वारा से पहले स्वगत सजातीय विजातीय भेद से शून्य नाम रूप से रहित तो जो सत्स किसी वस्तु के बारे में कहा जा गया था प्रतिपादन किया गया था उसी सद वस्तु का अ इस समय में भी अर्थात सृष्टि के उत्तर काल सृष्टि के उत्तर काल में भी कैसा है वो विचार दृष्टिया तथा विचार दृष्टिया कैसा है? नाम रूपादि से रहित तो एकमेव अद्वितीय ही है तत्व पदे ऐसी तत्व को तक्ति द्वारा के द्वारा लक्ष्य ईरियत मैंने लक्ष्यदेव क्या कहा लक्षित किया जा रहा है ये सब